महाभारत सभा पर्व अष्टादो जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसी के नाम पर बालक का नामकरण होना जरा राक्षस्युवाचरा सिभद्रम ते राक्षसी काम रूपणी तब वेस्म राजेन्द्र पूजितान्यवसम सुखम राक्षसी ने कहा राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो मेरा नाम जरा है मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ गृह गृह मनुष्याणाम नित्यम तिष्ठा मीराक्षसी गृह देवी तिना वही पुरा सृष्टा स्वयं भुवा मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ कहने को तो मैं राक्षसी ही हूँ किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गृह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी दानवा विनाशा स्थापित दिव्य रूपणी यौबिखे कुंडे सपुत्रा जौवना क्षेत्रयादृह ष्ठ मनाह पूजिताहम सदा विभु और उन्होंने मुझे दानों के विनाश के लिए नियुक्त किया था मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्रियों के रूप में भक्तिपूर्वक लिखता है मेरा चित्र अंकित करता है उसके घर में सदा वृद्धि होती है अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है प्रभो मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ लिखता चैव कुय बहविरावृता गंध पुष्पय तथा धूपय भक्ष भोज्य सुपूजिता एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है जिसमें मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ उस चित्र के रूप में मेरा गंध पुष्प धूप और भक्ष भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है सा हम प्रत्योपकाराथम चिंतयाम्या तब तबे तबे मे पुत्र सकले दृष्टव धार्मिक संश्लेषितिवया दैवात कुमार समुपद्यत तव भाग्यान महाराजा एकमात्र महंति है अतः मैं उस पूजन के बल के द्वारा बल से तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी धर्मात्मन मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया महाराज दैवश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया है मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ तस्य बाल से यत्यम तत्कुरुस्व मम नाम नाच लोके स्म ख्यात ऐसा भविष्य राजन अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है उन्हें करो यह इस संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा मेरुवा खाद तुम सकता किन स्तव बालक गृह सं मया प्रत्यर्श मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन बड़ी बात है किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है श्री कृष्णवाचन एवक्वा तुषा राज तेवान्तर तह कुमार तम प्रवेश गृह नृप श्री कृष्ण कहते हैं राजन ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहीं अंतरध्यान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले गए तस्य बालस्य तत्कार आज्ञापय राक्षस्या मगधेशो महोत्सव उस समय राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि सभी सन, आवश्यक संस्कार संपन्न की वे और मगध देश में जरा राक्षसी गृह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी तस्यनामा करो करोच पितामह तम पिताम जा जा संधि तो जरा संधो भगवत ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा बृहदत्त ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा इसकी जरा ने संधि किया जोड़ा है इसलिए इसका नाम जरा संध होगा सो वर्धत महातेजा मगधाधि सुत प्रमाण बल माता पित्र नंदी कर शुक्ल पक्षे यथा शशि मगधराज का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को अत्यंत आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा महाभारते सभा श्री महाभारती राजी जरासंधोत्पत्तो अष्टाद्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसुयारंभ पर्व में जरासंध की उत्पत्ति विषयक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ